महाभारत शांति पर्व ठिशोध्याय स्वाय्भु मनु के कथना अनुसार धर्म का स्वरूप पाप से शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त अभक्ष्य वस्तुओं का वर्णन तथा तो दान के अधिकारी एवं अनि का विवेचन यक्षम चाप्यभक्ष तमें ब्रूह पितामह युधिष्ठिर ने पूछा पितामह क्या भक्ष है और क्या अभक्ष किस वस्तु का दान उत्तम माना जाता है कौन दान का पात्र है अथवा कौन अपात्र यह सब मुझे बताइए मम इतिहासं पुरातनम् इतिहासम चैव सिद्धांवाद मनोच प्रजापते बोले राजन इस विषय में लोग प्रजापति मनु और सिद्ध पुरुषों के संवाद रूप इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं ऋषि धर्मम प्रपक्ष आदि आदिकाले प्रजापति पहले की बात है एक तो मैं बहुत से व्रत पुराय तपस्वी ऋषि एकत्र हो प्रजापति राजा मनु के पास गए और उन बैठे हुए नरेश से धर्म की बात पूछते हुए बोले कथम अन्नम कथम पात्र दानम अध्ययन तप कार्याम संशव प्रजापते प्रजापते अन्न क्या है पात्र कैसा होना चाहिए दान अध्ययन और तप का क्या स्वरूप है क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य यह सब हमें बताइए तेरे उक्तो भगवान सद्धम तैरव उगवान मनोस्वयो समासतः उनके इस प्रकार पूछने पर भगवान स्वयंभु मनु ने कहा महर्षियो मैं संक्षेप और विस्तार के साथ धर्म का यथार्थ स्वरूप बताता हूँ आप लोग सुने अनादेश मास तथे बच आत्मज्ञानम पुण्यनदो यना तथेता पुण्या सुवर्ण प्राशनमी रिस्ना चेहबमान आज प्राशनमे चाहता मेध्यम पुरष कुर्यासून संशय जिनके दोषों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं हुआ है ऐसे कर्म बन जाने पर उनके दोष के निवारण के लिए जप होम उपवास आत्मज्ञान पवित्र नदियों में स्नान तथा जहां जप होम आदि में तत्पर रहने वाले बहुत से पुण्यात्मा पुरुष रहते हों उस स्थान का सेवन ये सामान्य प्रायश्चित है ये सारे कर्म पुण्यदायक हैं पर्वत सुवर्ण प्राशन अर्थात सोने से स्पर्श कराए हुए जल का पान रत्न आदि से मिश्रित जल में स्नान देवस्थानों की यात्रा और धृत पान ये सब मनुष्य को शीघ्र ही पवित्र कर देते हैं इसमें संशय नहीं है न गर्वे भवे कदाचि मानव शीघ्र थे छन्हींपो भवे विद्वान पुरुष कभी गर्व न करे और यदि दीर्घायु की इच्छा हो तो तीन रात तब तक व्रत की विधि से गरम गरम दूध घृत और जल पिए अदत्म अहिंसा सत्यम अक्रोध इज्ञा धर्म से बिना देवी वस्तु को न लेना दान अध्ययन और तप में तत्पर रहना किसी भी प्राणी की हिंसा न करना सत्य बोलना क्रोध त्याग देना और यज्ञ करना ये धर्म के लक्षण है स एव धर्म सो धर्मो देश काले आदानम आदानमत हिंसा धर्मो या अवस्थित एक ही क्रिया देश और काल के भेद से धर्म या अधर्म हो जाती है चोरी करना झूठ बोलना एवं हिंसा करना आदि अधर्म भी अवस्था विशेष में धर्म पाने गए धर्म माने गए हैं चाप्य धर्मा चाप्य भाव अप्रवित्ते अवृत्ति प्रवृत्ति लोकवेद इस प्रकार विज्ञपुरुषों के दृष्टि में धर्म और अधर्म दोनों ही देश काल के भेद से दो दो प्रकार के हैं धर्मा धर्म में जो अप्रवृत्ति और प्रवृत्ति होती है ये भी लोक और वेद के भेद से दो प्रकार की है अर्थात लौकिक की लौकिकी प्रवृत्ति अप्रवृत्ति और के प्रवृत्ति वैद्य के अप्रवृत्ति और वैदिकी अप्रवृत्ति अप्रवृत्तिरम्यम मृत्यव कर्मण फलम विद्या च अशुभ्याशु विद्याशु से तथा वेद की अप्रवृत्ति अर्थात निवृत्ति धर्म का फल है अमृतत्व मोक्ष और वेद की प्रवृत्ति अर्थात सकाम कर्म का फल है जन्म मरण रूप संसार लौकिकी अप्रवृत्ति और प्रवृत्ति ये दोनों यदि अशुभ हो तो उनका फल भी अशुभ समझे तथा शुभ हो तो उनका फल भी शुभ जानना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही शुभ और अशुभ रूप होती है दैवम चैव संयुक्त प्राण, प्राण दस्त अपेक्षापूर्व करना अशुभान शुभम फलम देवताओं के निमित्त दैवयुक्त अर्थात शास्त्रीय कर्म प्राण और प्राणदाता इन चारों की अपेक्षापूर्वक जो कुछ किया जाता है उससे अशुभ का भी शुभ ही फल होता है और धम्भवती अपेक्षा प्राय प्राणों पर संशय न होने की स्थिति में अथवा किसी प्रत्यक्ष लाभ के लिए जो यहाँ अशुभ कर्म बन जाता है उसे इच्छा पूर्वक करने के कारण उसके दोष की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित का विधान है क्रोध मोह, मोहरा मंत्रे प्राय यदि क्रोध और मोह के वशीभूत होकर मन को प्रिय या अप्रिय लगने वाले अशुभ कार्य हो जाते हैं तो उनके निवारण के लिए दृष्टान्त प्रतिपादक शास्त्र की दृष्टियों से उपवास आदि के द्वारा शरीर को सुखाना ही करने योग्य माना गया है इसके सिवा हविष्यान भोजन मंत्रों के जप तथा अन्यन्याचित्व में भी क्रोध आदि के कारण किए गए पाप की शांति होती है उपवासम एकरात्रम एकरात्रो न विशुद्धिशुद्ध्यम तो पुरोहितः यदि राजा दंडनीय पुरुष को दंड न दे तो उसे अपनी शुद्धि के लिए एक रात का उपवास करना चाहिए यदि पुरोहित राजा को ऐसे अवसर पर कर्तव्य का उपदेश न दे तो उसे तीन रात का उपवास करना चाहिए क्षय शोकम प्रकुर्रियत सदा नर से से यदि की मृत्यु के के कारण शोक करने करने वाला पुरुष उपवास लिए बैठ जाए अथवा शस्त्र आदि से आत्मघात की चेष्टा करे परंतु उसकी मृत्यु न हो उस दशा में भी उस नि कर्म के लिए जो चेष्टा की गई थी उसके दोष की निवृत्ति के लिए उसे तीन रात का उपवास करना चाहिए जात से नाम तेजा धर्मो परंतु जो पुरुष अपनी जाति आश्रम तथा कुल के धर्मों का सर्वथा परित्याग कर देते हैं और जो लोग धर्म मात्र को छोड़ बैठते हैं उनके लिए कोई धर्म अर्थात प्रायश्चित नहीं है अर्थात किसी भी प्रायश्चित से उनकी शुद्धि नहीं हो सकती है दस वेद शास्त्रा त्रयो वा धर्म पाठका यद्रयु कार्योत्पन्ने स धर्मो धर्म संशय यदि प्रायश्चित की आवश्यकता पड़ जाए और धर्म के निर्णय में संदेह उपस्थित हो जाए तो वेद और धर्मशास्त्र को जानने वाले दस अथवा निरंतर धर्म का विचार करने वाले तीन ब्राह्मण उस प्रश्न पर विचार करके जो कुछ कहे उसे ही धर्म मानना चाहिए अन्य तथा छुद्र पिपीड़िका श्लेष महात कष्ट था विप्री अभक्षम विच में बचा बैल मिट्टी छोटी छोटी चीटियाँ श्लेषात्म श्लेषमात्क अर्थात लथोड़ा श्लेषात्मक के वैद्य में अनेक नाम आए हैं उनमें से एक नाम द्विज कुत्सित भी है इससे सिद्ध होता है कि वह द्विजाति मात्र के लिए अभक्ष है और विष ये सब ब्राह्मणों के लिए अभक्ष है अभक्षा ब्राह्मण मत्स्या चतुष्पात कक्षपात मंडुका जलजाश कांटों से रहित जो मत्स्य है वे भी ब्राह्मणों के लिए अभक्ष्य हैं कक्षप और उनके सिवा अन्य चार पैर वाले सभी जीव अभक्ष हैं मेढ़क और जल में उत्पन्न होने वाले अन्य जीव भी अभक्ष्य हैं भाषा हंसा सुपर्टाश्चक्रवाकालवाकास्को मद्गोस्द्रश्चेूकथ क्रव्यादा दृषि सर्वे चतुष्पापक्षिस्ा चोभयो दृष्ट चतुर्द्रष्टाच्चर्वश भास् हंस गरुड चक्रवाक गुड़चक्रवाकतक बगुले कवे मदगु मदगु एक प्रकार के जलचर पक्षी का नाम है गिद्ध बाज उल्लू कच्चे मांस खाने वाले दाढ़ों से युक्त सभी हिंसक पशु चार पैर वाले जीव और पक्षी तथा दोनों और दांत और चार दाढ़ों वाले सभी जीव अभक्ष्य हैं एक खरोम सूचिका नाम गवा मे मानुषीण मृगीण न पी ब्राह्मण भेड़ घोड़ी गधी ऊटनी दस दिन के भीतर की ब्यायी हुई गाय मानवी स्त्री और हरिणियों का दूध ब्राह्मण न पिये प्रेतान्न सुतिकान्न चप्ज किंचेदिशम अभोज चाप्यपेय चुग्धम अनिर्दिश यदि किसी के यहाँ मरना सोच या जनना सोच हो गया हो तो उसके यहाँ दस दिनों तक कोई अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए इसी प्रकार जयी हुई गाय का दूध भी यदि दस दिन के भीतर का हो तो उसे नहीं पीना चाहिए राजान तेज आदत्ते शुद्रानम ब्रह्म वर्चसम आयुषवर्णकारान्डम अभी राजा राजा का अन्न तेज हर लेता है शुद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है सुनार का तथा पते और पुत्र से हीन का का अन्न आयु नाश करता है का अन्न अन्नभिष्ठा के समान है और वेश्या का अन्न अन्नभीर्य के समान जो अपनी स्त्री के पास किसी उपपति का आना सह लेते हैं उन कायरों का तथा सदा स्त्री के वसीभूत रहने वाले पुरुषों का अन्न भी के ही तुल्य है चिकित्सक अभोज रक्षण तथा जितने यज्ञ की दीक्षा दी हो उसका अन्न अग्निशोमीय होम विशेष के पहले अग्राह्य है कंजूस यज्ञ बेचने वाले बढ़ई चमार या मोची व्यविचारिणी स्त्री धोबी वैद्य तथा चौकीदार का अन्न भी खाने योग्य नहीं है गणग्रामाभिप्ताम रंग रंगस्त्री जीविनाम तथा परिवृत्ती पुनसाम चंदिज्योतविदा तथा जिन्हें किसी समाज या गांव ने दोषी ठहराया हो जो नर्तकी के द्वारा अपनी जीविका चलाते हों छोटे भाई का ब्याह हो जाने पर भी कुंवरे रह गए हों बंदी अर्थात चारण या भाट का, का काम करते हों या जुआरी हो ऐसे लोगों का अन्न भी ग्रहण करने योग्य नहीं है वाम हस्ता चाँन भक्त परयुषित चयत सुराणगतमुच्छेष्टम अभोज शोषित चयत बाएँ हाथ से लाया अथवा परोसा गया अन्न बासी भात शराब मिला हुआ जूठा जूठा और घर वालों को न देकर अपने लिए बचाया हुआ अन्न भी अखाद्य ही है इसी प्रकार जो पदार्थ आटे एक के रस साग या दूध को बिगाड़कर या सड़ाकर बनाए गए हो सत्तु भूने हुए जव और दही मिश्रित सत्तु इन्हें विकृत करके बनाए हुए पदार्थ यदि बहुत देर के बने हो तो उन्हें नहीं खाना चाहिए पायसम कृसरम मांसम अपूपाश्च वृथा अपेय्यभक्ष ब्राह्मण गृह में भी खीर खिचड़ी फल का गुदा और पुए आदि देवता के उद्देश्य से न बनाए गए हो तो गृहस्थ ब्राह्मणों के लिए खाने पीने योग्य नहीं है देवान्सी मनुष्या पितृन्गृह्याता पूजय तत पश्चा गृहस्थो भोक् गृहस्थ को चाहिए कि वह फले पहले देवताओं ऋषियों मनुष्यों अतिथियों पितरों और घर के देवताओं का पूजन करके पीछे अपने भोजन करे यथा करें प्रवित हो तथे वृत् प्रियारे संवत्सन धर्ममाप जैसे गृह त्यागी संयासी घर के प्रति अनासक्त होता है उसी प्रकार गृहस्थ को भी ममता और आसक्ति छोड़ ही घर में रहना चाहिए जो इस प्रकार सदाचार का पालन करते हुए अपने प्रिय पत्नी के साथ घर में निवास करता है वह धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त कर लेता है न दान न भयानोप नृत्य गीतशील फाशक धर्म धाक न मत्ते चोन्मत्ते मत्ते न कुछ न बाघी ने विवर्णे वम दांगने वाहमने न दुर्जने दौस्कुले व्रतर्यो वा संस्कृतः न श्रोत्र मृते दानम ब्राह्मणे ब्रह्मवर्जि धर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि वह यश के लोभ से भय के कारण अथवा अपना उपकार करने वाले को दान न दे अर्थात उसे जो दिया जाए वह दान नहीं है ऐसा समझना चाहिए जो नाचने गाने वाले हंसी मजाक करने वाले भाड़ आदि मदमत्त उन्मत्त चोर निंदक गूंगे, गांतहीन अंगहीन बौने दुष्ट दूषित कुल में उत्पन्न तथा व्रत एवं संस्कार से शून्य हो उन्हें भी दान न दे श्रोत्रे के सिवा वेद ज्ञान शून्य ब्राह्मण को दान नहीं देना चाहिए असम चैव दिग्रह अभियंसा दर्था धातुरा धातु जो उत्तम विधि से दिया न गया हो तथा तो जिसे उत्तम विधि के साथ ग्रहण न किया गया हो वह देना और लेना दोनों ही देने और लेने वाले के लिए अनर्थकारी होते हैं यथा प्रतिग्रही जैसे खैर की लकड़ी या पत्थर के शिला का सहारा लेकर समुद्र पार करने वाला मनुष्य बीच में ही डूब जाता है उसी प्रकार अविधि पूर्वक दान देने और लेने वाले यजमान और पुरोहित दोनों डूब जाते हैं तपस्वाध्याय चारित्रही एवं हीन प्रतिग्रही जैसे गीले लकड़ी से ढकी हुई आग प्रज्वलित नहीं होती उसी प्रकार तपस्या स्वाध्याय तथा सदाचार से हीन ब्राह्मण यदि दान ग्रहण कर ले तो वह उसे पहचान नहीं सकता कपाले यदा प्यु स्वधतु यथापयः आश्रयस्थान दोषेण आवृतिन तथा श्रित जैसे मनुष्य की खोपड़ी में भरा हुआ जल और कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध आश्रय से अपवित्र होता है उसी प्रकार ब्राह्मण का शास्त्र आश्रय स्थान के दोष से दूषित हो जाता है निर्मंत्रो निवृत्तो अशास्त्रो न सूचक अनुक्रोशा प्रदात ही ने स्वृत जो ब्राह्मण वेद ज्ञान से शून्य और शास्त्र ज्ञान से रहित होता हुआ भी दूसरों में दोष नहीं देखता तथा संतुष्ट रहता है उसे तथा व्रत शून्य दीनहीन इनको भी दया करके दान देना चाहिए न वैद्यम अनुक्रोशा दिन आप्यप आप आपदा चरित्र इतवा धर्म इत्यव पुनः पर जो दूसरों का बुरा करने वाला हो वह वा यदि दीन हो तो भी उसे दया करके नहीं देना चाहिए यह शिष्टों का आचार है और यही धर्म है निष्कारण स्मृत दत्त ब्राह्मणे ब्रह्मवर्जि भवेदपात्रोषेणात्रास्ते विचारण वेद विहीन ब्राह्मणों को दिया हुआ दान अपात्रोष से निरथक हो जाता है इसमें कोई विचार करने की बात नहीं है यहाम हस्ते यथाचर्म मो मृग नाम बिभ्रती जैसे लकड़ी का हाथी और चाम का बना हुआ मृग हो उसी प्रकार वेद शास्त्रों के अध्ययन से शून्य ब्राह्मण है ये तीनों नाम मात्र धारण करते हैं परंतु नाम के अनुसार काम नहीं देते यथाषो अफल स्त्रो तथा गौरगिचा फल शिवाप्य पक्ष निर्मंत्रो ब्राह्मणास्तथा जैसे नपुंसक मनुष्य स्त्रियों के पास जाकर निष्फल होता है गाय गाय से ही संयुक्त होने पर कोई फल नहीं दे सकती और जैसे बिना पंख का पक्षी उड़ नहीं सकता उसी प्रकार वेद मंत्रों के ज्ञान से शून्य ब्राह्मण भी व्यति ही होता है ग्रामो ध्याथा शुंडो यथा कोपस् निर्जल यथात अग्न हो तथिरात जिस प्रकार अन्नहीन ग्राम जलरहित कुआं और राख में ही की हुई आहुति व्यर्थ होती है उसी प्रकार मूर्ख ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी व्यर्थ ही है देवता नाम पितृणाम चव्य कव्य विनाश कह शत्र हरोखो न लोकान प्राप्त मरहती मूर्ख ब्राह्मण देवताओं के यज्ञ और पितरों के श्राद्ध का नाश करने वाला होता है वह धन का अपहरण करने वाला शत्रु है वह दान देने वालों को उत्तम लोक में नहीं पहुँचा सकता ए तत्ते कथित सर्वृत्मिश्रोतभ्यम भरतर्षभ भरतभूषण यह सब वृत्तांत तुम्हें यथावत से थोड़े में बताया गया यह महत्वपूर्ण प्रसंग सबको सुनना चाहिए इस श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्माशासन पर्वणि व्यासवाक्य सट त्रिंसो अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्मानुशासन पर्व में व्यास वाक्य विषयक छत्तीसवा अध्याय पूरा हुआ